चीनी की जीवन गाथा राचेल, इगन, हिंदी योगेश विषय सूची एक मीठा पदार्थ चीनी चीनी क्या है चीनी उत्पादक क्षेत्र चीनी का प्रसार त्रिकोणीय व्यापार व्या, गन्ने के विशाल खेत गुलामों का विद्रोह यूरोप की शकरकंदी आज के गन्ना मजदूर चीनी की खेती चीनी का शुद्धिकरण चीनी के प्रयोग चीनी का भविष्य एक मीठा पदार्थ चीनी एक ऐसा मीठा पदार्थ है जो बाजार में मिलने वाली भोज्य वस्तुओं में उन्हें मीठा बनाने के लिए डाला जाता है इसका उपयोग पेय पदार्थों और मिठाइयों और टॉफी चॉकलेट आदि को मीठा करने के लिए और जैम मुरब्बे आदि में एक परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है इसका उपयोग उन उन पदार्थों में भी होता है जो खाए नहीं जाते जैसे पेंट प्लास्टिक और दवाइयाँ चीनी के स्रोत आजकल जिस चीनी का प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः दो वनस्पतियों से प्राप्त होती है गन्ना और शकरकंदी इन दोनों से मिलने वाली चीनी के स्वाद में कोई अंतर नहीं होता लेकिन इन दोनों पौधों को उगाने और इनसे चीनी बनाने की विधि में अंतर होता है, है, है।, है, है। सत्रह सौ के दशक के यूरोप से दशक के यूरोप में चीनी एक बहुमूल्य जींस बन गई थी इसका आनंद केवल धनी लोग ही उठा सकते थे क्योंकि सरकार ने दूसरे देशों से इसके आयात पर भारी कर लगा दिया था एक अंतरराष्ट्रीय जींस आज चीनी सभी जगह आसानी से उपलब्ध है और केचप, पे चॉकलेट पे चॉकलेट सोडा वाटर, केक मिठाई व टॉफी इत्यादि खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है एक समय ऐसा भी था जब चीनी का उत्पादन केवल विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता था और इसे जहाजों से दूरस्थ देशों तक ले दे जाया जाता था हजारों वर्षो से यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदी और बेची जाने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु रही है युद्ध व्यापार और गुलामी प्रथा के माध्यम से अब चीनी पूरे विश्व में बनाई और बेची खरीदी जाती है 1841 में चेक ग किया एक चीनी फैक्ट्री के, के चाकू से काटते समय अपना हाथ काट बैठी रिफाइनरी कारखानों में कच्ची चीनी को शोधित करके उससे सफेद चीनी बनाई जाती है यहाँ अमेरिका की एक बड़ी रिफाइनरी में एक मशीनी बेलचे से कच्ची चीनी को उठाया जा रहा है चीनी क्या है शोधित चीनी वह सफेद चीनी है जिसका प्रयोग सभी घरों में होता है चीनी के दाने गाढ़े चिपकने वाले चाशनी नुमा द्रव से बनाए जाते हैं जो कुछ वनस्पतियों से तैयार किया जाता है चीनी का वैज्ञानिक नाम सुक्रोज है पौधे चीनी कैसे बनाते हैं सभी पौधे फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा चीनी या सुक्रोज का उत्पादन सुक्रोज का उत्पादन करते हैं पौधे चीनी का उत्पादन अपने भोजन के लिए करते हैं हवा में, में, के के में मिल जाती है सूर्य की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से सोखते हैं कि सह उपस्थिति से ही फोटोसिंथेसिस संभव हो पाती है जिसे सुक्रोज का उत्पादन होता है फिर यह सुक्रोश पौधे के अन्य भागों जैसे टहनियों फलों जड़ों आदि तक पहुंचती है यहाँ इसका भोजन के रूप में भंडारण किया जाता है कुछ पौधे अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक चीनी का उत्पादन करते हैं गन्ना और शकरकती दो ऐसे पौधे हैं जो सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करते हैं गन्ने की खेती गन्ना एक विशाल घासनुमा पौधा है इसका तनाव लंबा और कड़ा होता है जिसमें चीनी का भंडारण होता है गन्ने की नई फसल लगाने के लिए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े काट जिन्हें सेट्स कहते हैं धरती में गाड़े जाते हैं गाड़ दिए जाते हैं समुचित सिंचाई के बाद जड़ पकड़ लेते हैं और गन्ने के नए पौधे उगाते हैं गन्ने की बुआई हर साल नहीं करनी पड़ती फसल की कटाई के बाद कुछ पौधों को जमीन में ही छोड़ दिया जाता है अगले साल इनमें से फिर पौधे उगाते हैं इसको रातून फसल कहा जाता है ऐसी फसल तीन चार साल तक उगती रहती है जिसके बाद नई फसल बोनी पड़ती है सकरकंदी की खेती मूली और गाजर की ही भाती सकरकंदी भी पौधे की जड़ का ही भाग होती है पौधे का जो भाग चीनी का भंडारण करता है वो जमीन के नीचे होता है पहले वर्ष में पौधे की जड़ में चीनी एकत्र होती रहती है जिससे वे फूल बड़ी हो जाती है इसके बाद ही उन्हें धरती से उखाड़ा जाता है यदि उन्हें इससे अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उनमें बीज पड़ जाते हैं और फिर उनसे चीनी नहीं बन सकती इन बीजों का प्रयोग नए पौधे उगाने के लिए किया जाता है गन्ने के तने रेसेदार और पीले रंग के होते हैं जिनमें चीनी एकत्र होती है शकर उगाने वाला एक किसान पौधे की पत्तियों की जाँच कर रहा है की उनमें कोई बीमारी तो नहीं लगी है फोटोसिंथेसिस सूर्य की रोशनी पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं चीनी उत्पादक क्षेत्र गन्नाबद्धीय क्षेत्रों में उगने वाली एक प्रकार की घास है अर्थात यह केवल कटिबद्धीय क्षेत्रों यानी भूमध रेखा के निकटवर्ती गर्म जलवायु के इलाकों में ही उगता है सकरक शीतोष्ण क्षेत्रों की फसल है यानी यह ठंडे रहने वाले धरती के उत्तरी इलाकों में पैदा होती है गन्ने की अपेक्षा सगरकंधी अधिक मजबूत फसल है जंगलों में उगता पाया गया था वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी से निकली राख के कारण न्यू गिनी की मिट्टी बहुत उर्वरक हो गई इन उर्वरकों और मानसून की भारी वर्षा के संयुक्त प्रभाव से इस क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई अगले कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे गन्ने को एक फसल की तरह उगाया जाने लगा और फिर गन्ने की खेती अन्य कटिबद्धी क्षेत्रों जैसे भारत और चीन में भी फैल गई इन क्षेत्रों की उष्ण आद्र जलवायु और उपजाऊ मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी आज गन्ना अनेक कैरिबियन द्वीपों जैसे क्यूबा बार्बोडोस जमैका पुए रिको और है प्रमुख फसल है इसके अलावा विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है ब्राजील ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान चीन जापान भारत और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गन्ना उगाने वाले राज्य हैं लुसियाना फ्लोरिडा और हवाई अधिकांश गन्ना बहुत विशालकाय खेतों में उगाया जाता है जिन्हें प्लांटेशन कहते हैं और जो एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं इसका कारण है कि गन्ने की खेती के लिए बहुत से मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है समतीशों शीतोष्ण की फसलें शकरकंदी की खोज सबसे पहले सिलेशिया में हुई जो यूरोप का वह इलाका है जो जर्मनी ऑस्ट्रिया पोलैंड चेक गणराज के अंतर्गत आता है आजकल सकरकंदी विश्व के अनेक देशों में उगाई जाती है जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा, इंग्लैंड स्कॉटलैंड स्वीडन फिनलैंड फ्रांस रूस और जर्मनी सकरकंदी की खेती खेती प्राय किसी और फसल जैसे गेहूं के साथ आवर्ती रूप में होती है यानी दोनों फसलें एक के बाद एक अदल बदल उगाई जाती है इस प्रकार के आवर्तन से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता सुरक्षित रहती है और उस पर साल दर साल खेती की जा सकती है भूमि के बंजर हो जाने का भय नहीं रहता सकरकंदी की खेती अधिकतर छोटे खेतों में की जाती है एक चक्करकंद अपने पहले वर्ष के दौरान लगभग 50 लीटर तक पानी सौंप लेता है जिससे इसकी जड़ें फूलकर मोटी हो जाती हैं। चीन के दक्षिणी इलाकों में भी गन्ने की खेती होती है जहां मौसम गर्म और नम रहता है यहां गन्ने की फसल को हाथों से अटा जा रहा है चीनी का प्रसार हजारों वर्ष पूर्व न्यू गिनी के निवासी जंगली गन्नों को काट उन्हें चबाते और चूस खाते थे जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व प्रशांत सागर के द्वीपों के व्यापारी पशुओं औजारों और, और खाद्य पदार्थों का व्यापार करने के लिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप समुद्र यात्रा करते करते एशिया की मुख्य भूमि तक और फिर फिर पूर्वी अफ्रीका के तट तक पहुंच गए इस प्रकार व्यापार के माध्यम से गन्ने की खेती का प्रचार प्रसार होता गया प्राचीन भारत की चीनी गन्ने के रस को शोधित करने की प्रक्रिया का विकास सबसे पहले भारत में हुआ प्राचीन भारत में चीनी को गुड़ कहा जाता है गुड़ एक गहरे भूरे रंग की चीनी है जिसे गन्ने के रस को उबाल बनाया जाता है जब मैक के सिकंदर महान की सेना 325 ईसा पूर्व में भारत पहुंची तो उसके सिपाहियों ने अपने लेखन में चीनी का वर्णन किया उन्होंने लिखा कि यह ऊंची उगने वाली घास है जिसके बिना मधुमक्खियों के शहत जिसके बिना मधुमक्खियों के शहद बनाया जा सकता है गन्ने से चीनी बनाने की यह प्रक्रिया भारत से चीन और फिर फारस यानी आज के ईरान तक पहुंची फारस में सिंचाई की विशेष व्यवस्था विकसित की गई ताकि वहाँ के खुश्क मौसम में भी गन्ना उगाया जा सके इस्लाम और चीनी छह बत्तीस ईस्वी में अरब के मुस्लिम व्यापारी और धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारक प्रचारक एशिया स्पेन को चीनी से पर, परिचित कराया इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद तकनीक जैसे जैतून का तेल निकालने वाली मशीनों का प्रयोग चीनी के शोधन के लिए किया गया धर्म योद्धा क्रुशेडर सन एक हजार निन्यानबे में ईसाई धर्म योद्धाओं ने फिलिस्तीन और सीरिया के मुस्लिम शासित इलाकों पर आक्रमण कर दिया वहां से ये धर्म योद्धा चीनी को इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में ले गए शुरू में यूरोप में चीनी का प्रयोग एक दवा की तरह किया जाता था बाद में इसे खाने पीने की वस्तुओं को मीठा बनाने के लिए भी किया जाने लगा चीनी तब इतनी महंगी थी कि केवल राज के लोग व बहुत धनवान लोग ही इसे खरीदने की क्षमता रखते थे तब तक यूरोप में ही पैदा होने वाले शकर से चीनी बनाने की प्रक्रिया की खोज नहीं हुई थी विश्व भर में चीनी के आगमन से पहले सदियों तक मधुमक्खियों का बनाया शहद ही मिठास का मुख्य स्रोत था यूरोप के व्यापारी बारहवीं शताब्दी के अंत तक इटली के वेनिश शहर के व्यापारियों ने चीनी के व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था स्पेन और पुर्तगाल के घुमंतू खोजियों ने अफ्रीका के समुद्र तट के निकटवर्ती द्वीपों जैसे मेडिरा कैंड्री द्वीप समूह और साउट टोमे पर गन्ने की खेती करनी शुरू की अफ्रीका सौ बानवे में खोजी क्रिस्टोफर कोलम्बस नई दुनिया की खोज में निकला जिसे उत्तरी मध्य और दक्षिण अमेरिका कहा जाता है कोलम्बस ने स्पेन के प्रतिनिधि के रूप में कई कैरिबियन द्वीपों पर कब्जा कर लिया चौदह सौ में कोलम्बो द्वारा कोलम्बस द्वारा नई दुनिया को लौटकर 1493 में कोलंबस दोबारा नई दुनिया में लौटकर आया और बार वह यहां बसने के लिए अन्य लोगों मवेशी और नए पेड़ पौधों को भी साथ लाया वेस्टइंडीज को लाए गए वेस्टइंडीज में लाए गए इन पेड़ पौधों में गन्ना भी शामिल था मध्ययुग में चीनी को शंकु आकार के पिंडों में ढाला जाता था चीनी बनाने का प्राचीन तरीका चीनी बनाने के लिए पहले कोल्हू से गन्ने की पिराई की जाती थी शुरू में इन कोल्हूओं को इंसान या जानवर चलाते थे लगभग 700 सौ ईस्वी में इन्हें बहते पानी की शक्ति से चलाया जाने लगा रस निकले इस गन्ने को फिर एक मशीन में डालकर बचा कुचा रस भी निकाल लिया जाता था इस रस को बाल्टियों में एकत्र किया जाता था और फिर तांबे के बड़े बड़े कड़ाहों में उबाला जाता था उबालने से रस में पानी का अंश भाप बनकर उड़ जाता था लेकिन उसमें मिट्टी व अन्य अशुद्धियाँ बाकी रहती थी फिर इस उबले रस में राख मिलाई जाती थी जिससे अधिकांश अशुद्धियां तैर कर सतह पर आ जाती थी फिर इन्हें सतह से हटाकर अलग कर दिया जाता था और रस को फिर से उबाला जाता था इस प्रक्रिया को बार बार शुद्ध व पारदर्शी जाए और गर्म कमरे में रख दिया जाता था। पांच छह दिन में यह चाशनी जमकर चीनी के ढीलों में बदल जाती थी और घड़ी की तलहटी में एक गाढ़ा द्रव यानी सीरा बच जाता था कैरिबियन के उपनिवेश सन चौदह से सत्रह का कालखंड यूरोपियो द्वारा विश्व की खोज यात्राओं का समय था व्यापार के नए समुद्री मार्ग खोजते समय उन्हें विश्व के अनेक नए भूखंडों और महाद्वीपों का ज्ञान हुआ यूरोपीय देशों ने इन प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके अपनी सत्ता का बहुत विस्तार किया इन उपनिवेशों से यूरोप को प्राकृत प्राकृतिक संपदाओं और अन्य उत्पादों के द्वारा अकूत धन धन सम्पदा प्राप्त हुई कैरिबियन द्वीपों में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश था स्पेन उनके पीछे पीछे पुर्तगाली भी वहाँ पहुंचे और दक्षिण अमेरिका के उस भाग में अपने उपनिवेश बनाए जहाँ अब ब्राजील है गन्ने के बड़े बड़े प्लांटेशन को चलाने के लिए सैकड़ों मजदूरों की आवश्यकता होती थी जो गन्ने की बुआई कटाई और पिराई का काम करते थे नए संसार की चीनी यूरोप के इन उपनिवेशवादियों के माध्यम से गन्ने की खेती का प्रचार प्रसार कैरिबियन के अन्य द्वीपों और दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों में फैल गया ब्राजील में पुर्तगाली उपनिवेशक अत्यंत विशाल खेती जमीन के मालिक थे और इसके छोटे छोटे हिस्सों को वे किराए या पट्टे पर पुर्तगाली किसानों को गन्ना उगाने के लिए दे देते थे बदले में ये किसान गन्ने की फसल का एक हिस्सा उन्हें देते थे 1550 तक ब्राजील से बहुत बड़ी मात्रा में चीनी यूरोप को यूरोप को निर्यात होने लगी यूरोप में निर्यात होने लगी गन्ने के प्लांटेशन और चीनी मिलों की स्थापना स्पेन के आधिपत्य वाले कैरिबियन द्वीपों जैसे हिस्पान्योला में भी हो गई आधिपत्य की होड़ कैरिबियन द्वीपों पर विभिन्न देशों का आधिपत्य लगातार बदलता रहा स्पेन और पुर्तगाल के बाद इंग्लैंड फ्रांस नेदरलैंड ने भी कुछ द्वीपों पर कब्जा कर लिया और द्वीपों पर कब्जे के लिए युद्ध होते रहे के पर ने की खेती से पहले कई अन्य फसलें जैसे तंबाकू और नील इस पौधे से नीला रंग बनाया जाता है उगाने का भी प्रयोग किया गन्ने के प्लांटेशनों की स्थापना सोलह सौ में हुई और जल्द ही बारबोडोस करिबियन में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया यूरोप ने ऐसे प्लांटेशन पूरे आए शुरुआती उपनिवेश स्थापकों ने कैरिबियन के रेड इंडियन लोगों को गुलाम बना लिया और उनसे बलपूर्वक अपने खेतों में मजदूरी करवाने लगे यूरोपियनों द्वारा लाई गई बीमारियों और अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में रेड इंडियन लोग मारे गए 1515 में स्पेन के पादरी लॉस कासस ने स्पेन के राजा से शिकायत की कि के कारण रेड इंडियनों की आबादी समाप्त होती जा रही है और उसने सुझाव दिया कि मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीका से गुलामों को वेस्टइंडीज लाया जाए बाद में लॉस कासस ने इस विषय में अपना मत बदल दिया लेकिन तब तक इस नए संसार में अफ्रीकी गुलामों के इस्तेमाल का चलन शुरू हो गया था त्रिकोणीय व्यापार लकड़ी के डंडों से बांधकर जकड़े गए अफ्रीकी गुलाम उनकी गर्दन में एक चमड़े का पट्टा बांध दिया जाता था जो कि अन्य गुलामों से उन्हें बांधे रखता था इन गुलामों की लंब को लंबी कतारों में बांधकर जहाज तक ले जाया जाता था 1520 में सबसे पहले पुर्तगाली लोग अफ्रीकन गुलामों के गन्ने की खेतों में काम करने के लिए नई दुनिया यानी ब्राजील में लाए जब अन्य यूरोपीय देशों ने भी अपने अपने उपनिवेशों में गन्ने के प्लांटेशन लगाने शुरू किए तो गुलामों की मांग बढ़ने लगी एक प्रकार के त्रिकोणी व्यापार में गुलामों के व्यापारी इन गुलामों को अफ्रीका से लाते और उन्हें वेस्टइंडीज में बेच देते फिर यह व्यापारी उस पैसे से चीनी व अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीद यूरोप ले जाकर बेच देते अफ्रीका में गुलामों के व्यापारी यूरोप व्या... में बनी वस्तुओं जैसे बंदूकों के बदले अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गुलामों को खरीदते अफ्रीका में गुलामों को ढोने वाले जहाज बंदरगाह में आकर खड़े होते और स्लेव रेडर कहे जाने वाले लोग गुलामों की धर पकड़ कर के उन्हें जबरदस्ती जहाजों तक ले जाते इस यात्रा में बहुत से अफ्रीकनों की अफ्रीकियों की मृत्यु हो जाए करती थी बंदरगाह पर इन गुलामों को नंगा करके खरीदारों से इनकी जांच कराई जाती थी कि वे कठिन परिश्रम के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं और वेस्टइंडीज में इनका अच्छा मूल्य मिलेगा या नहीं मिडल पैसेज अफ्रीका से चलने वाले पूर्व इन गुलाम चलने के पूर्व इन गुलामों की छाती पर आग में तपाए लोहे से ठप्पा लगाया जाता था जिससे इनके खरीदार का पता चलता था गुलामों को इन व्यापारियों की संपत्ति माना जाता था फिर इन्हें जहाज की तलटी में बेडियों में बांधकर अटलांटिक महासागर के पार की यात्रा पर भेज दिया जाता था पश्चिमी अफ्रीका से वेस्टइंडीज वेस्ट तक की, की को कहा जाता था। से भरे एक जहाज को अटलांटिक सागर पार करने में लगभग पांच सप्ताह का समय लगता था इस पूरे समय में गुलामों को जहाज के ऊपरी भाग यानी डेक पर आने की इजाजत नहीं होती थी क्योंकि शायद उनमें से कुछ मौका मिलते ही समुद्र में कूद आत्महत्या का प्रयास कर सकते थे निचले तल पर उन्हें नहाने धोने की भी इजाजत नहीं थी और उन्हें इस तरह बुरी तरह ठूस कर रखा जाता था कि उनका हिलना डुलना भी मुश्किल था बहुतों की वेस्टइंडीज पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती थी कई जहाजों पर गुलाम लोग व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे गुलामों को ऐसी लोहे की हथकड़ी बेड़ियों से बांधा जाता था ताकि वे भाग न सके वेस्टइंडीज में वेस्टइंडीज में इन गुलामों को अफ्रीका में खरीदी गई कीमत के पाँच गुने दामों पर बेचा जाता था गुलामों की खरीद फरोख्त के बाजारों और नीलाम घरों में उन्हें एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया जाता था और प्लांटेशन मालिक उनकी बोली लगाते थे कभी कभी तो एक जहाज से लाए गए सारे गुलामों को एक प्लांटेशन मालिक अकेला ही खरीद देता था सामान्यतः तो गुलामों को उनके परिवारों से अलग करके भिन्न भिन्न प्लांटेशनों को बेच दिया जाता था अफ्रीका के विभिन्न भागों से आए गुलाम न तो एक दूसरे की भाषा जानते थे और न ही अपने नए मालिकों को यूरोप को यूरोप को वापसी गुलामों को बेचकर कमाए धन से गुलामों के ये व्यापारी बड़ी मात्रा में को बेच थे, जो इन्हें आम जनता को बेचते थे शुरू से आखिर तक यूरोप से अफ्रीका होकर वेस्टइंडीज और वापस यूरोप की यात्रा में प्राय एक वर्ष का समय लग जाता था चौदह सौ पचास से अठारह सौ के मध्य लगभग सवा करोड़ अफ्री का को गुलाम बनाकर अफ्रीका से ले जाया गया इन गुलामों को प्लांटेशन मालिकों को या तो के प्लांटेशन दुनिया के अमेरिका और जहां राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग है वहां स्थापित किए गए थे इन सभी प्लांटेशनों पर गुलाम मजदूरों का प्रयोग होता था प्लांटेशनों के मालिकेशनों के मालिक ऐसे यूरोपियन लोग थे जो शायद ही कभी अपने प्लांटेशनों पर गए वे रहते यूरोप में थे लेकिन इन प्लांटेशनों से पैदा हुई चीनी की बिक्री का मुनाफा बटोरते रहते थे अन्य प्लांटेशनों को उनके मालिक खुद चलाते थे एक समय इन प्लांटेशनों से इतना अधिक धन कमाया जा रहा था कि लोग चीनी को सफ़ेद सोना कहने लगे थे प्लांटेशनों के मालिक और मैनेजर अपने परिवारों के साथ बड़े बड़े आलिशान घरों में रहते थे और इन घरों में उनके कुछ गुलाम साफ सफाई खाना बनाने व गाड़ी इत्यादि के काम करते थे गुलामों की रोज़मर्रा की जिंदगी गुलाम लोग सोमवार से शनिवार सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे उन्हें दिन में केवल दो या तीन बार बहुत कम समय के लिए खाने पीने की छुट्टी मिलती थी अक्सर उन्हें पूरा भोजन भी नहीं मिलता था और उनमें से कई बीमार पड़ जाते थे गुलाम लोग अपने रहने के घर पेड़ की टहनियों से खुद ही बनाते थे जिन पर ताड़ के पत्तों की छत होती थी उनके पास अपना कहने का कुछ भी सामान नहीं होता था और वे या तो जमीन पर सोते थे या भूसे के बिस्तरे पर अपने घरों के बाहर वे सब्जियों के बाघ लगा लेते थे जिनकी देख वे दिन भर का काम पूरा होने के बाद ही कर पाते थे गुलाम लोग न केवल खेतों में बुआई और कटाई आदि का काम करते बल्कि चीनी मिलों और कारखानों में भी काम करते थे इन कारखानों में वे कड़ी धूप में गन्ने के रस को उबालकर कच्ची चीनी बनाते थे काम और सजा प्लांटेशनों के काम को इस प्रकार संगठित किया जाता था कि सबसे स्वस्थ और ताकतवर आदमी औरतों को कठिन शारीरिक पर, परिश्रम वाला काम दिया जाता था पतझड़ के मौसम में गुलाम लोग खेतों में कुदाली से खोद गन्ने की बुआई करते थे उसके बाद उनका काम था खर की सफाई करते रहना जब तक फसल की कटाई का समय न हो जाए बच्चों से पशुओं के चारे के लिए घास फूस एकत्र करने का काम करवाया जाता था फसल की कटाई के समय गुलाम गन्ने काटते उनकी पिराई करते और गन्ने के रस से सूखी चीनी बनाते इन चीनी मिलों में काम करना न केवल कड़ी धूप और गर्मी के कारण मुश्किल था बल्कि जोखिम भरा भी था मिल में गन्ना डालते समय उसके रोडरों से दबकर कुछ गुलामों के हाथ ही कट गए थकान के कारण काम में थोड़ी भी ढिलाई होने पर मिल के मेरी उनकी कोड़े से पिटाई करते जो गुलाम आज्ञाकारी नहीं थे या जिन्हें आलसी समझा जाता था उनकी पिटाई की जाती थी अन्नासी मकड़ी के किस्से वेस्ट इंडीज़ के प्लांटेशनों के गुलाम मनोरंजन के लिए एक दूसरे को अन्नासी नाम की एक काली मकड़ी के किस्से सुनाया करते थे इन किस्सों में अन्नासी को बड़े जानवरों जैसे चूहों शोरों या भेड़ों का सामना करना पड़ता था लेकिन अपनी सूझबूझ के कारण अंति में जीत हमेशा अनासी की ही होती थी इन कहानियों की शुरुआत अफ्रीका के घाना से मानी हुई मानी जाती है इतिहासकारों का मत है कि वेस्ट इंडीज के गुलाम इन कहानियों में स्वयं को अनासी की जगह और प्लांटेशन मालिकों को बड़े जानवरों की जगह देखते थे ऐसा माना जाता है कि वे एक दूसरे को यह कहानियां सुनाकर जीवन के कष्टों को कुछ कम करने की कोशिश करते थे कैरिबियन में दास प्रथा की समाप्ति के बावजूद आज भी की कहानियां सुनी सुनाई जाती है गुलामों की बगावत गन्ना प्लांटेशनों ने कुछ गुलाम गन्ना प्लांटेशनों के कुछ गुलामों ने मालिकों के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बनाई वे जानते थे कि इसमें असफल होने पर उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है हैथी का विद्रोह सत्रह में फ्रांस के लोगों ने हिसो हिस्पान्योला द्वीप पर सेंट डोमिनिक नामक उपनिवेश बसाया था इस उपनिवेश के गुलाम वेस्टइंडीज के अन्य सभी स्थानों की अपेक्षा सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करते थे जब फ्रांस की सरकार ने मिश्रित जातियों के को अधिक, अधिक अधिकार देने का वचन दिया जैसे कि वोट देने का अधिकार तो प्लांटेशन मालिकों को यह बात अच्छी नहीं लगी उस समय ब्रिटेन अपने अमेरिका में स्थापित उपनिवेश गवा चुका था और सेंट डोमिनिक हासिल करके वहाँ से होने वाली आय पाने को उत्सुक था के गोरे प्लांटेशन मालिकों ने ब्रिटेन से एक सौदा किया जिसके तहत वह उस द्वीप पर कब्जा कर लें। गुलामों ने लेकर जातियों के, लोगों के, साथ मिलकर के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिसे हैती का विद्रो कहा जाता है और जो इतिहास का सबसे बड़ा गुलामों का विद्रोह माना जाता है उन्होंने खेतों में आग लगा दी और बहुत से प्लांटेशन मालिकों को मार डाला तेरह वर्ष की लड़ाई के बाद गुलामों को सफलता मिली और व्याशुत लोगों का पहला आजाद देश स्थापित करने में कामयाब हुए जिसे आज हैती के नाम से जाना जाता है हैती के इस ने पूरे अमेरिका की पर सफलता प्राप्त की स्वतंत्र हो चुके है उन्हें शस्त्र और सैनिक सहायता पहुंचाकर इस काम में उनकी मदद की ऐसा नहीं था कि गुलामी प्रथा का विरोध केवल गुलाम ही कर रहे थे सत्रहवीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड और अमेरिका में अबोलिस्ट कहे जाने वाले लोगों ने अपनी सरकारों पर गुलामी प्रथा को समाप्त करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था इन लोगों का मानना था कि इन गुलामों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव होना चाहिए और उन्हें संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए वैसे तो वेस्टइंडीज के ब्रिटिश उपनिवेशों में अठारह में गुलामी को समाप्त कर दिया गया लेकिन यह एक नए रूप में जारी रही क्योंकि इन भूतपूर्व गुलामों को इतना कम वेतन दिया जाता था कि उनके रहने रहन सहन की दशा गुलामों जैसी ही बनी रही आधिकारिक रूप से वेस्टइंडीज़ में गुलामी का अंत एक अगस्त अठारह को हुआ एक नए प्रकार की गुलामी गुलामी के अंत के बाद प्लांटेशन मालिकों के मुनाफे में कमी आने लगी क्योंकि अब उन्हें लोगों के काम के बदले वेतन देना पड़ता था इस समस्या के समाधान के लिए प्लांटेशन मालिकों की निगाह सुदूर पूर्व की ओर गई सन अठारह से अठारह तक चीन और जापान से मजदूरों को क्यूबा जमैका और हवाई के प्लांटेशनों पर लाया गया इन मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था कैरिबियन के चीनी प्लांटेशनों पर एशियाई मजदूरों से एक करार पर दस्तखत कराए जाते थे जिसके अनुसार उन्हें प्लांटेशन छोड़कर कहीं और जाने की इजाजत नहीं थी तुनसेट लर्वेटर एक अश्वेत गुलाम था जो सेंट डोमिनिक के चीनी प्लांटेशन पर काम करता था वो पढ़ा लिखा था और प्लांटेशन के मालिक दूसरे गुलामों की निगरानी के लिए उस पर भरोसा करते थे जब में विद्रोह शुरू हुआ तो ने गुलामों की अपनी सेना संगठित की सत्रह में तुनसेट इस द्वीप का शासक बन गया फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापाट ने तुनसेट लंदी बनाने और द्वीप पर पुनः कब्जा करने के लिए अपने सैनिक भेजे अठारह में तुनसेट ल की फ्रांस की एक जेल में मृत्यु हो गई लेकिन आज उसे विद्रोह के एक महानायक के रूप में याद किया जाता है यूरोप के शकर एक समय एक दुर्लभ स्वादिष्ट पदार्थ की भांति प्रयोग की जाने वाली चीनी अठारहवीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक रोजमर्रा के प्रयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण जींस बन गई थी इसे एक अन्य तेजी से लोकप्रिय हो रही जींस यानी कोको में मिलाकर चॉकलेट बनाई जाने लगी थी चाय और कॉफी से यूरोप का परिचय सत्रहवीं शताब्दी में हुआ था और ये भी तेजी से लोकप्रिय हो रही थी इन कड़वे पेयों को मीठा बनाने के लिए भी चीनी की आवश्यकता थी वेस्टइंडीज की चीनी की अधोगति वेस्टइंडीज में गुलामी के अंत के बाद अब प्लांटेशन मालिकों को अपने मजदूरों को उचित वेतन देना पड़ रहा था कई बैंक इस कारण दिवालिया हो गए क्योंकि प्लांटेशन मालिकों के पास उनका ऋण वापस चुकाने के लिए पैसा नहीं था बोर्ड से प्लांटेशन या तो बेच दिए गए या मालिकों ने उन्हें लावरिश छोड़ दिया इसके परिणाम वेस्टइंडीज में चीनी के उत्पादन में गिरावट आने लगी इसके साथ ही यूरोप में गुलामी के विरोधी अबोलिशनिस्ट लोग में बनी चीनी का बहिष्कार कर रहे थे क्योंकि युद्ध के दौरान ब्रिटेन के जहाजों ने फ्रांस के व्यापारिक बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी जिससे वेस्टइंडीज से फ्रांस में चीनी का आयात रुक गया फ्रांस सेंट डोमिनिक के द्वीप यानी है भी अपना अधिकार खो बैठा और वहां चीनी कि बहुत कमी हो गई लेकिन इस समय तक फ्रांस के लोग शकरकंद से चीनी बनाने की कला सीख गए थे जिसका श्रेय जाता है पंद्रह में ओलिवियर दस सेरेस के कार्य को चीनी की कमी की समस्या हल करने के लिए फ्रांस के शासक नेपोलियन ने आदेश दिया कि शकरकंदी से चीनी बनाई जाए फ्रांस की जलवायु शकरकंदी की खेती के लिए अनुकूल थी बहुत से किसान पहले ही आवर्ती खेती के तहत शकरकंद उगा रहे थे इसलिए जब इनसे चीनी बनाई जाने लगी तो इन किसानों की आय में और बढ़ोतरी हो गई शकरकंद के कारखाने सौ तक फ्रांस में शकरकंद से चीनी बनाने के तीन कारखाने खुल गए थे फ्रांस जैसी जलवायु वाले अन्य देशों जैसे जर्मनी और रूस ने भी शकरकंद उगाना और उससे चीनी बनाना शुरू कर दिया इस प्रकार यूरोप के वे देश जो स्वयं शकरकंद उगाकर चीनी बना रहे थे अब चीनी के लिए वेस्टइंडीज के उपनिवेशों पर निर्भर नहीं थे विश्व युद्ध एक व दो अधिकांश यूरोप के लिए सकरकंद ही चीनी का मुख्य स्रोत बन गया लेकिन इंग्लैंड अभी भी अपने उपनिवेशों मुख्यतः जमैका से चीनी प्राप्त कर रहा था 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और जर्मनी के पनडुब्बियों ने इंग्लैंड के बंदरगाहों को घेरकर चीनी की आमद बंद कर दी तब ब्रिटेन को यह आभास हुआ कि वह अपने उपनिवेशों पर कितना निर्भर है युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने भी अपनी ही भूमि पर सकरकंद उगाना और चीनी बनाना प्रारंभ कर दिया अमेरिका में भी वहां की सरकार जनता की चीनी की मांग पूरी करने के लिए किसानों को सकरकंद उगाने को प्रोत्साहित कर रही थी 1940 तक अमेरिका के मध्य पश्चिम में सकरकंद की खेती को सफलता मिलनी प्रारंभ हो गई थी इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी की कमी हो गई थी नागरिकों को राशन कार्ड दिए गए थे जिसके द्वारा उन्हें सप्ताह में केवल दो ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति मिलती थी कैनसस अमेरिका के 1905 के इस पोस्ट में किसानों को शकरकंद के खेतों में काम करते दिखाया गया है अमेरिका में शकरकंद से चीनी बनाने के लिए बड़ी बड़ी चीनी उत्पादक कंपनियों की स्थापना हुई आज के चीनी मजदूर उष्षण कटिबद्धी देशों में गन्ने के प्लांटेशन आज भी काम कर रहे हैं गन्ने की खेती मुख्यतः हाथ से की जाती है और इसमें बहुत से मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है अधिकतर गन्ना प्लांटेशनों के मजदूर बहुत कम वेतन पाते हैं और बड़ी दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं कैरिबियन के द्वीप क्यूबा में देश की सत्तर आय चीनी के उत्पादन से आती है पेलीज डोमिकन रिपब्लिक और हेती की महत्वपूर्ण और हेती भी महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक देश है की चीनी बहुत से हैथी निवासी साल में कुछ समय पड़ोसी देश डोमिनिक कन रिपब्लिक के गन्ना खेतों में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं हैती में लोगों के लिए रोजगार के अवसर अधिक नहीं है इसलिए उन्हें अपना देश छोड़कर काम की तलाश में जाना पड़ता है डोमिनिकन रिपब्लिक में इन लोगों को अपना पैसा खर्च करके अपने शारीरिक अपनी शारीरिक जांच करानी होती है कि मजदूरी करने के लिए उनका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है या नहीं प्लांटेशनों पर इन मजदूरों को अपने रहने खाने का खर्चा भी खुद उठाना पड़ता है हालांकि वे यहाँ आते तो इसलिए हैं कि हैती में अपने परिवारों के लिए कुछ पैसा बचा सकें लेकिन बहुत से इन खर्चों के कारण उल्टा कर्ज में फंस जाते हैं हैती के विद्रोह के बाद बर्बाद हो चुके प्लांटेशनों की देखरेख का जिम्मा हैथी के नागरिकों पर आ पड़ा इस बर्बादी से हैथी की खेती कभी भी पूरी तरह उभर नहीं सकी और आज हैथी विश्व के सबसे गरीब देशों में एक है बाते यानी प्रवासी मजदूरों के गाँव डोमिनिकन रिपब्लिक में गन्ना मजदूर प्लांटेशनों पर खुद अपने गाँव बनाते हैं जिन्हें बाते कहा जाता है इन गाँवों में पतली और लंबी इमारतों में छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जिनमें खिड़कियां भी नहीं होती और एक एक कमरे में चार चार मजदूर एक साथ रहते हैं अक्सर उन्हें बिना गद्दे के ही चारपाईयों पर सोना पड़ता है प्लांटेशनों के मजदूर मानव अधिकार संस्थाओं ने जानकारी दी है कि हैथी के प्लांटेशन मजदूरों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता और कुछ को तो कई कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता उनका वेतन मुश्किल से पाँच डॉलर प्रतिदिन होता है जो मजदूर काम छोड़कर किसी दूसरी प्लास्टिक प्लांटेशन पर जाना चाहते हैं उन पर गैर प्रवासी कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी का खतरा बना रहता है क्योंकि उनका मजदूरी परमिट देश के किसी अन्य हिस्से में वैध नहीं होता जो मजदूर प्लांटेशन छोड़कर जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है डोमिनिकन रिपब्लिक की बहुत सी जेलों में इन कैदियों से सजा के तौर पर प्लांटेशनों पर ही मजदूरी कराई करवाई जाती है मजदूरों की भर्ती डोमिनिकन रिपब्लिक में कुछ गन्ना मजदूरों की भर्ती बुशकौन लोगों द्वारा की जाती है बुशकौन वे लोग हैं जिन्हें प्लांटेशन मालिक हैती के मजदूरों को खोज खोज कर उनकी भर्ती करने के लिए पैसा देते हैं बुशकौन इन मजदूरों को अच्छे पैसे अच्छी रहन सहन सुविधाओं और आसान काम का लालच दिखाते हैं लेकिन जब वे प्लांटेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे वादे झूठे थे और अब वे घर वापसी का खर्च भी नहीं उठा सकते गन्ने की कटाई के समय प्लांटेशनों पर मजदूर लोग चिलचिलाती धूप में नौ से बारह घंटे रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं बाल मजदूरी फिलीपींस और एल्सोलाडोर जैसे कुछ देशों में अक्सर मुश्किल से आठ बरस के बच्चों से भी गन्ने के खेतों में मजदूरी करवाई जाती है यह कार्य बच्चों के लिए अत्यंत कठिन तो है अक्सर वे कटाई में काम आने वाले लंबे तेज धार चाकू से स्वयं को घायल कर बैठते हैं कटाई के मौसम में कई महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते और अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं अक्सर इन बच्चों के परिवार बहुत गरीब होते हैं और परिवारों के भरण पोषण में हाथ बटाने के लिए बच्चों को भी काम करना पड़ता है गन्ने की कटाई गन्ने की फसल पकने के बाद उसकी कटाई में बहुत कार्य करना पड़ता है विशेषकर उन देशों में जहां यह काम मशीनों नहीं बल्कि लंबे चाकूओं की मदद से मजदूरों द्वारा किया जाता है अधिकांश प्लांटेशनों पर चीनी बनाने का कारखाना गन्ना खेतों के नजदीक ही होता है जिससे गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया कटाई के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर कटाई के तुरंत बाद यह न किया जाए तो कटाई के एक से दो दिन बाद ही हवा के संपर्क से गन्ने का रस खराब होने लगता है शकरकंदी मशीनें शकरकंदी की फसल की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है पहले एक मशीन पौधों की कतारों के साथ साथ चलते हुए पौधों का ऊपरी हिस्सा काटकर फेंक देती है उसके पीछे आती है एक और मशीन मिट्टी में से सकरकंदियों को उखाड़कर बाहर निकाल लेती है सकरकंदी के अंदर की चीनी कई महीनों तक खराब नहीं होती इसलिए उन्हें कटाई के बाद तुरंत चीनी मेल भेजना आवश्यक नहीं होता गन्ने को जलाना गन्ने की फसल की कटाई करने के अतिरिक्त एक उपाय यह भी है कि तैयार खड़ी फसल खड में आग लगा दी जाती है गन्ने का छिलका बहुत कड़ा और मजबूत होता है इसलिए उसे जलाने पर अंदर की चीनी को कोई हानि नहीं पहुँचती खेत को जलाने के बाद आग बुझने पर लोग गन्नों को इकट्ठा कर लेते हैं यह काम हाथों से फसल काटने की अपेक्षा अधिक आसान है और इसे खेतों में मौजूद कीड़ों मकोड़ों और चूहों से भी छुटकारा मिल जाता है लेकिन संसार में बहुत से देशों में गन्ने को इस प्रकार जलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे हानिकारक रसायन हवा में फैल उसे प्रदूषित कर देते हैं चीनी के कारखाने में कटाई के बाद गन्ने को नज़दीकी चीनी मिल में ले जाया जाता है यहाँ उस मशीनों के द्वारा छोटे छोटे उसे मशीनों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है फिर इन टुकड़ों को पिराई करके उनसे रश निकाला जाता है उन टुकड़ों को डिफ्यूजन नामक यंत्र में भेजा जाता है जहां पानी के तेज में तेजारों की मदद से इन टुकड़ों में चिपका रस भी धोकर बाहर निकाल लिया जाता है चीनी की सफाई फिर इस रस से चीनी बनाने के पहले इस काले और गंदले गन्ने के रस का शोधन करना होता है बड़े बड़े टैंकों में जिन्हें क्लैरिफायर कहते हैं इस रस में चूना मिलाया जाता है इससे रस में मिली अशुद्धियां जैसी मिट्टी इत्यादि तैरकर सतह पर आ जाती है इस गंदगी को हटाकर शुद्ध हुए रस को ब्लरों में भेजा जाता है जिन्हें एवेपोरेटर कहा जाता है इनमें रस को तब तक उबाला जाता है जब तक अधिकांश पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता फिर एक गाढ़ी चिपचिपी चाशनी नीचे बच जाती है चीनी बनाने की प्रक्रिया इस चाशनी में बहुत थोड़ी मात्रा में साफ चीनी के महीन दाने डाल दिए जाते हैं इस प्रक्रिया को चीनी की सीडिंग कहा जाता है और इसके माध्यम से चाशनी के क्रिस्टलीकरण यानी रवा बनने में सहायता मिलती है फिर इस चीनी को सेंट्री नामक एक उपकरण में तेजी से गोल घुमाया जाता है इससे चीनी के रवे इस ढोल नुमा उपकरण की दीवारों पर जाकर चिपकते हैं और बची खुची चाशनी बहकर अलग निकल जाती है जिससे बाद में अन्य उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सेंट्रल से जो चीनी के दाने प्राप्त होते हैं उन पर सिरे की एक महीन परत जमी होती है इन दानों को ही कच्ची चीनी कहा जाता है कोलंबिया के चीनी मिल में दो व्यक्ति गन्ने के रेस को हिला रहे हैं कच्ची चीनी पूर्ण शुद्धिकरण के लिए रिफाइनरी में भेजी भेज दी जाती है चीनी का शुद्धिकरण कच्ची चीनी को चीनी मिल से रिफाइनरी ले जाया जा, रिफाइनरी में ले जाया जाता है कच्ची चीनी कुछ पीले भूरे रंग की होती है और सफ़ेद चीनी की अपेक्षा मोटे दाने वाली होती है सिरे की महीन परत जो चीनी पर चढ़ी होती है वह उससे यात्रा के दौरान सुरक्षित रखती है रिफाइनरी में कच्ची चीनी से अलग अलग प्रकार की सफ़ेद चीनी बनाई जाती है जिसे पैक करके सुपर में भेजने बिकने के लिए भेज दिया जाता है या फिर उन्हें अन्य कारखानों में मीठे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए भेजा जाता है चीनी के बड़े बड़े कारखानों में सकरत से चीनी बनाई जाती है यहाँ अमेरिका और शरबतनुमा गाढ़ा होता है तो यह अधिक गाढ़ा हो जाता है परंतु इसकी मिठास कम हो जाती है रवा बनाने की अंतिम अवस्था तक यह जिसे बैकस्टेपी बहुत गाढ़ा और थोड़े कड़वे स्वाद का हो जाता है इसका इस्तेमाल टॉफी या अन्य मीठे खादे बनाने में किया जाता है शकरकंदी के कारखाने में शकरकंदियों से चीनी बनाने के लिए उन्हें कारखाने में भेजा जाता है गन्ने की अपेक्षा शकरकंदियाँ जल्दी खराब नहीं होती इसलिए उनका भंडारण किया जा सकता है कारखाने में शकरकंदियों को चीनी बनाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है चरणों में से गुजरना पड़ता है पहला चरण शकरकंदियों को धोकर मशीनों से उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं इन टुकड़ों को कोशेड कहा जाता है इन्हें डिफ्यूजर नमक यंत्र में डाला जाता है जहाँ गर्म पानी के माध्यम से इनके भीतर मौजूद चीनी का अंश बाहर निकाला जाता है दूसरा चरण इस कच्चे चीनी के घोल को कार्बोनेशन टैंकों में डालकर कार्बन डाइऑक्साइड में पानी को वाष्पीकृत किया जाता है इससे घोल में चीनी के रवे बनने लगते हैं और एक गाढ़ी चाशनी जैसी बन जाती है पांचवा चौथा चरण इस चाशनी को एक सेंट्री नामक यंत्र में तेजी से घुमाया जाता है जिससे बचा हुआ पानी अलग हो जाता है चीनी के रवे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं पांचवा चरण इन दानों को धोकर सुखाया जाता है और थैलियों में पैक करके दुकानों पर बिकने के लिए भेज दिया जाता है चीनी के उपयोग प्रमुख रूप से चीनी का इस्तेमाल मीठे व स्वादिष्ट खाद्यान्न जैसे बिस्कुट चॉकलेट व अन्य मिठाइयां बनाने के लिए किया जाता है अधिकांश डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाई जाती है जिससे न केवल वे स्वादिष्ट हो जाते हैं बल्कि चीनी बहुत अच्छी खाद्य संरक्षक भी है चीनी का उपयोग फलों के जैम और झेली बनाने में भी किया जाता है चीनी से खाद्य पदार्थों का हिमांक कम हो जाता है यानी जिस तापमान पर वे जमकर बर्फ बनते हैं वह कम हो जाता है आइसक्रीम में चीनी की एक भूमिका यह भी है बहुत से ठंडे पेय पदार्थ और फलों के रसों का प्रमुख घटक चीनी ही होता है दवाइयों में चीनी चिकित्सा क्षेत्र में चीनी एक महत्वपूर्ण उत्पाद बन गई है चीनी ऊर्जा का एकमात्र एक ऐसा स्रोत है जिसे मानव शरीर बहुत शीघ्र आत्मसात करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं अधिकांशतः सेना के आपातकालीन सहायता किट में चीनी की गोलियाँ भी रखी जाती हैं डॉक्टर लोग मरीजों को प्लेसिवो कही जाने वाली चीनी की गोलियाँ भी देते हैं प्लेसिबो में कोई दवा नहीं होती लेकिन मरीज को यह विश्वास होता है कि वह इस गोली से अच्छा हो जाएगा वैज्ञानिक लोग चीनी का उपयोग एंटीबायोटिक दवाई बनाने में भी करते हैं जिनका प्रयोग बीमारी और संक्रमण के उपचार के लिए होता है चीनी बनाने की प्रक्रिया में डेक्स्ट्रॉन नमक एक छिप छिपा पदार्थ भी बनता है जब मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है लेकिन रक्त उपलब्ध नहीं होता तो डॉक्टर उन्हें रक्त के स्थान पर डेक्स्ट्रॉन का एक हल्का घोल देते हैं सिरे से रम एक सशक्त अल्कोहल युक्त तो मादक पेय है जो सिरे से बनाया जाता है चीनी बनाने की प्रक्रिया में जो गाढ़ा द्रव बच जाता है रम का उत्पादन उसी से बहुत सस्ती कीमत में किया जाता है रम जल्दी ख़राब नहीं होती 1655 से 1760 सौ तक ब्रिटेन के नौसेना के नाविकों को प्रतिदिन रम का कुछ राशन दिया जाता था 18वीं शताब्दी में सिरा जहाजों में भरकर न्यू इंग्लैंड के उपनिवेशों में ले जाया जाता था और उससे रम बनाई जाती थी यूरोप से न्यू इंग्लैंड आकर बसेलोगे रम अमेरिका के मूल निवासियों को बेचकर बदले में उनसे जानवरों की खाली इत्यादा इत्यादि लिया करते थे उन्नीसवी सदी में टेम्पेर नामक एक आंदोलन के, के अंतर्गत ऐसे कार्टून बनाए गए लोगों को रम पीने से होने वाले खतरों से आगाह करतेवन में कमी करेंगर बनाने के लिए कुछ शीरा कच्ची चीनी में मिलाया जाता है मिला दिया जाता है ब्राउन शुगर बहुत छिपचिपी और भारी होती है इसका प्रयोग मुख्यतः केक बिस्कुट आदि इत्यादि बनाने में होता है दानेदार सफेद चीनी का प्रयोग मुख्यतः हमारे रसोई घरों में होता है शुगर क्यूब्स का निर्माण सफेद चीनी के दानों को चीनी के चाशनी से छिपका कर किया जाता है द्रवीकृत चीनी को शुगर सीरप कहते हैं इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें चीनी के रवे पुनः न बनने पाए गोल्डन सीरप भी एक प्रकार का शुगर सिरप ही है आखिरी बूंद तक गन्ने या सककंदी से सारा रस निकाल लेने के बाद बचे भाग को अन्य कारखानों में भेज दिया जाता है जहां उसे पशुओं का चारा बनाया जाता है या फिर उनकी लुकदी बनाकर इन्हें अखबार या कागज बनाने के काम में भी लाया जाता है इनमें रेसे की मात्रा अधिक होने के कारण इनसे नाइलॉन या प्लास्टिक भी बनाया जाता है जिनका इस्तेमाल बहुत से उद्योगों में किया जाता है विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में गन्ने के बचे हुए रस के चीनी बनाने के अतिरिक्त और भी बहुत से उपयोग है इसे सिरे में मिलाकर खाद बनाई जाती है जो मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है इसका प्रयोग एक ईंधन की भांति किया जाता है और चीनी मिल में इससे बिजली बनाई जा सकती है ब्राजील व अन्य देशों में इससे इससे एथेनॉल नाम ईंधन बनाया जाता है जिसका प्रयोग कारों को चलाने के लिए भी किया जाता है नई मोटर कार्य जिन्हें बहु ईंधन कहते हैं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के अलावा चीनी से बने ईंधन से भी चल सकती है चीनी का भविष्य अपने मीठे स्वाद के कारण चीनी बहुत लोकप्रिय है परंतु कुछ लोग इससे परहेज करते हैं क्योंकि अधिक चीनी खाने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं जैसे कि मोटापा और दातों के रोग इसलिए पिछले सौ वर्षों में वैज्ञानिक चीनी के विकल्पों की खोज में जुटे हैं लेकिन इन विकल्पों विकल्पों में कुछ और भी अधिक गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का कारण बन जाते हैं कुछ देशों में चीनी के कई विकल्प स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं लेकिन कई विकल्प ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि वे लोग अपने भोजन से चीनी की मात्रा घटाना चाहते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियां अपने उत्पादों में चीनी व सिरप की बहुत आयत से उपयोग कर रही है अन्य ही जा रहा है अधिक चीनी वाले अधिकांश उत्पादों जैसे आइसक्रीम के विज्ञापन बहुत बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चीनी का अत्यधिक उपभोग जीवन में आगे चलकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है चीनी के विकल्प चीनी के विकल्प वे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थों को कृत्रिम रूप से मीठा करने के लिए किया जाता है शायद सबसे प्रसिद्ध ऐसा रसायन है अर्ब्स ट्रेम जिसका प्रयोग ठंडे पेय व च्यूंग गम बनाने में किया जाता है अर्स ट्रेम की खोज जेम्स वेल्टर नामक व्यक्ति ने उन्नीस में की थी जब वो पेट के आंसर के इलाज की दवा बनाने की कोशिश कर रहा था चीनी का सबसे नया विकल्प है स्प्रेंडा यह विकल्प उन लोगों में बहुत लोकप्रिय है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं क्योंकि वजन घटाने के लिए अपने भोजन में कैलोरी की मात्रा बहुत कम करनी होती है प्रदूषण बीते समय में चीनी मिल और रिफाइनरिया उनसे निकलने वाले नदियों और झीलों में छोड़ देती थी इस पानी में थोड़ी मात्रा में चीनी भी होती थी जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती थी पानी में रहने वाली वनस्पतियां और मछलियां पानी में से ही ऑक्सीजन प्राप्त करती है इसलिए यदि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त न हो तो वे मर सकती है अधिकांश चीनी मिलों ने अब इस कार्य प्रणाली में बदलाव किया है और अब इस चीनी युक्त पानी को नदी नालों में बहाने के बजाय उबालकर भाप बनाकर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है फसलों के रोग किसानों को अपनी ग, गन्ने या सकरकंदी की फसल के बीमारियों के कारण नष्ट हो जाने का भय बना रहता है व्हाइट लीव रेड स्ट्राइप येलो स्पॉट और वायरस येलो जैसी बीमारियाँ गन्ने या सकरकंदी की फसल को बर्बाद कर सकती है इली चूहे और टिड्डी जैसे विनाशकारी कीड़े व जानवर भी पौधे की पत्तियों को खाकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं यदि फसल नष्ट हो जाए तो किसान के आसपास अगले साल की फसल उगाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कीटनाशक वे रसायन है जिन्हें किसान की हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए गन्ने या शकरकंदी के पत्तों पर छिड़कते हैं लेकिन ये जहरीले कीटनाशक अन्य पौधों और प्राणियों को भी मार सकते हैं इसके अलावा भारी वर्षा होने पर ये कीटनाशक पानी के साथ बहकर नज़दीकी नदी नालों या तालाबों में चले जाते हैं इससे उनका पानी प्रदूषित हो जाता है और नदी तालाबों की वनस्पतियों और जीव जंतुओं और इस पानी को पीने वाले इंसानों को भी हानि पहुँचा सकता है एक वैज्ञानिक शक्करकंदी के खेत में पौधों में बीमारी की जाँच कर रहा है